जा रवि करी कर ओम श्री सद्गुदेव भगवान की जय मूल धर्म तरोर विवेक जलधे पूर्णेन्दुंदत वैराग्यांबुजास्कर घन ध््तापंता मोहांोधर पूग पाटन विधो विध श वे ब्रह्मकुल कलंक शमनम श्रीराम प्रियम ंद्रानंदपयोद सौभगतनु पीतांबर सुंदरम पाणो बाणशरासनम भारम वरम जीवायत लोचनम धृतजटाजूटेन संशो सीताल संयुत पथि गिराम भजे उम गुण है पंडित मुनि पा वही विरति पावही मोह विमू जे हरि विमुख न धर्मरति पुरनर भरत प्रीति मै गायी मति अनुरूप अनूप सुहाई अब प्रभु चरित सुन हुआ पावन करत जीवन सुर नर मुनि भावन एक बार चुनी कुसुम सुहाए निज कर भूषण राम बनाए सीतही पहिराए प्रभु सादर बैठे फटिक शिला पर सुंदर सुर पति सुत धरी वायस देखा सठ चाहत रघुपति बल देखा झिमिपिपील पी का सागर था महामंद मती पावन चाह सीता चरण चोच हति भागा मूढ़ मंदमती कारण कागा चला रुधिर रघुनायक जाना सिंक धनुष सायक संधाना अति कृपाल रघुनायक सदा दीन पर नेह सन आई की मूरख अवगुण गेह प्रेरित मंत्र ब्रह्म श्रधावा चला भाजी वायस भय पावा धरणी रूप गयऊ पिशुपाही राम विमुख राखात ही नाही भा निरास उपजीवन त्रासा जथा चक्र भय ऋषि दुर्वासा ब्रह्मधाम शिवपुर सब लोका फिराश्रमित व्याकुल भय शोका काहू बैठन कहा न ओहि राखी को सकई राम कर द्रोही मातु मृत्यु पितु समन समाना सुधा हो विष सुनु हरि जाना मित्र करई सतरिपु कै करनी ताकह विबु नदी बैतरनी सब जगुताही अनल हुते ता जोर घुबीर विमुख भ्राता नारद देखा विकल जयंता लागी दया कोमल चित संता पठवा तुरत राम पहीताही कहसी पुकारी प्रणत हित पाही आतुर सभय गहसी पद जाई त्राही त्राही दयाल रघुराई अतुलित बल अतुलित प्रभुताई मैं मति मंद जानी नहीं पाई निज कृत कर्म जनित फल पायऊं अब प्रभु पाही शरण तकियाय सुनि कृपाल अति आरत बानी एक नयन करी तजा भवानी कीन् मोह बस द्रोह जद्यपिते ही कर बध उचित प्रभु छाड़ उ करी छोह को कृपाल रघु सम रघुपति चित्रकूट बसीनाना चरित किए श्रुति सुधा समाना बहुरी राम असमन अनुमाना हो ही भीर सब ही मोहिजाना सकल मुनि सन विदा कराई सीता सहित चले दो भाई अत्रि के आश्रम जब प्रभु गय सुनत महामुनि मुनि हर्षित भयऊ पुल गितात अत्रि उठी धाये देखी राम आतुर करत दंडवत मुनि लाए प्रेम बारी तो जन अनहवाए देखी राम छवि नयन जुड़ाने सादर निज आश्रम तब आने करी पूजा कही वचन सुहाए दिए मूल फल प्रभु मन भाए प्रभु आसन आसीन भरी लोचन शोभानी रखी मुनिबर परम प्रवीन जोरी पानी स्तुति करत नमा भक्त वत्सल कृपाल शील कोमल भज पदाबुज अकामिना निकाम श्याम सुंदर भवांबूनाथ मंदर प्रफुल्ल कंज प्रलंब बाहु विक्रमं प्रभो प्रमेय निशंग चाप सायक धरं त्रिलोकनायक दिनेश वंश मंडनम महेश चाप खंडन मुनींद्र सतरंजनम सुरि बृंद भंजनम मनोज वैरी वितिदेव सेशुद्ध बोध विग्रह समस्त दूषणापहम नमा इंदिरापति सुखाक सता भजे सशक्ति साज् सचीपतीिंज्रिमूल ना भजं मत्सरा पतं नो भवाणवे तर्कवीचि विविक्त वासिनः सदा भजन्ति मुक्ते मुदा निर इंद्रिया प्रयान्ति ते तमेक गतिकमी विभु जगदगुर च शाश्वत तोरीयम कवल भज वल्लभ कुिना सुदुर्लभ्त पादपं समंसुस्य मनहम अनूप रूप भूपतिर्विजापति प्रसीद मे नी ते पदाब्क्ति देहि मे पठन्ति पठं स्वरादरण ते पदम व्रजंति नात्र संशय त्वदीय भक्ति संयुता विनती करी मुनी नाई सिह कर जोरी बहोरी चरण शुहनाथ जनी कबूत जय मति मोरी अनुसुईया के पद गही सीता मिली बहो ऋ सुशील विनीता ऋषि पतिनी मन सुख अधिकारी आशीष देई निकट बैठाई दिव्य वसन भूषण पहिराये जेनित नूतन अमल सुहाये कहऋि बधू सरस मृदु बानी नारी धर्म कछु ब्याज बखानी मातु पिता भ्राता हितकारी मित प्रद सब सुनुराज कुमारी अमित दानी भरता वय दे अधम सोनारी जो सेवन तेही धीरज धर्म मित्र अरुनारी आपद काल परिखी चारी वृद्ध रोग बस जड़ धन हीना अंध बधिर क्रोधी अति दीना ऐसे हु कर किए अपमाना नारी पाव जम पुर दुख नाना एक धर्म एक व्रत नेमा काय बचन मन पति पद प्रेमा जगपति व्रताचारी विधि अहि वेद पुराण संत सब कहि उत्तम के अस बस मन माही सपने हु आन पुरुष जग नाही मध्यम परपति पति कैसे भ्राता पिता पुत्र निज जैसे धर्म विचारी भय ते रह जोई जान हु अधम नारी जग सोई पति बंचक पर पति रति करी रो रो नरक कल्प सत पर क्षण सुख लागी जनम सत कोटि दुखना न समझते ही समको खोटी बिनु श्रम नारी परम गति लहई पति व्रत छाड़ी छल गहई पति प्रतिकूल जनम जह जाई विधवा होई पाई तरुनाई सहज अपावनी नारी पति सेवत शुभ गति लहई जसुगावत श्रुति चारी अजहू तुलसी का हरी ही प्रिय सुनो सीता तव नाम सुमिरी नारी पति व्रत करही तो ही प्राण प्रिय राम कह्यू कथा संसार हित सुनि जानकी परम सुख पावा सादरता सु चरण सिरुनावा तब मुनि सन कह कृपा निधाना आयसु हो जाऊ बन आना संतत पर कृपा करेहू सेवक जानी तेहु जनिनेहू धर्म धुरंधर प्रभु कैबानी सुनि स प्रेम बोले मुनि ज्ञानी जासु कृपा अज शिव सन का दी चहत सकल परमारथ बादी ते तुम राम अकाम पियारे दीन बंधु मृदु वचन उचारे अब जानी मैं श्री चतुराई भजी तुम सब देव बिहाई जही समान अति अतिशय नहीं कोई ताकर सील शील कस न अस विधि कहो जाहु अब स्वामी कहु नाथ तुम अंतर जामी अस कही प्रभु बिलोकि मुनि धीरा लोचन जल बह पुलक शरीरा तन पुलक निर्भर प्रेम पूरन नयन मुख पंकज दिये मन ज्ञान गुण गोतीत प्रभु मैं दीख जप तप का जप जोग धर्म समूह तेनर भगति अनुपम पावी रघुवीर चरित पुनीत निष दास तुलसी गई कलिमल समन दामन मन राम सुजस सुखमूल सादर सुनहि जे तिन्ह पर राम रह ही अनुकूल कठिन काल मल कोस धर्म न ज्ञान न जोग जप परिहरी सकल भरोस रामही भजही ते चतुर नर मुनि पद कमल नायी करी सा चले बनहि सुर नर मुनि ईसा आगे राम अनुज अनुजुनि पाछे मुनि बरवेश बने अति काछे उभय बीच श्री सोहई कैसी ब्रह्म जीव बीच माया जैसी सरिता बन गिरी अवघट घाटा पति पहचानी दे बर बाटा जह जह जा देव रघुराया कर मेघ तह तह नभ छाया मिला असुरध मग जाता आवत ही रघुबीर निपाता तुरत ही रुचिर रूप ते पावा देखी दुखी निज धाम पठावा पुनियाए जह मुनि सरभंगा सुंदर अनुज अनुजानकी संगा देखि राम मुख पंकज मुनि बर लोचन भिंग सादर पान करत अति धन्य जन्म सरभंग कह मुनि सुन रघुबीर कृपाला शंकर मानस राज मराला जात रहें बीरंची के धामा सुनेऊ श्रवण बन आई है चितवत पंथ रहें दिन राती अब प्रभु देखी जुड़ानी छाती नाथ सकल साधन मै हिना कीन्ही कृपा जानी जन दीना सो कछु देवन मोहिनी होरा निजपन राखेऊ जन चोरा तब लगी रहु रह दीन हित लागी जब लगी मिलो तुम ही तनु त्यागी जोग जज्ञ जप तप व्रत किन्हा प्रभु कह देई भगति बर लीहा ए विधि सर रचि मुनि सर भंगा बैठे हृदय छाड़ी सब संगा सीता अनुज समेत प्रभु नील जलद तनु श्याम मम हिय बसहु निरंतर सगुण रूप श्रीराम अस कही जोग अगिनी तनुजारा राम कृपा वैकुंठ सीधारा ताते मुनि हरि लीन न भय प्रथम ही भेद भगति बरलऊ ऋषि निकाय मुनि बर गति देखी सुखी भय निज हृदय बिसे अस्तुति कर ही सकल मुनि वृंदा जयति प्रणत हित करुणा कंदा पुनि रघुनाथ चले बन आगे मुनि बर वृंद विपुल संग लागे अस्थि समूह देखी रघुराया पूछी मुनि न लागी अति दाया जानत हूँ पूछी कस स्वामी सब दर्शी तुम अंतर जामी निश्चर निकर सकल मुनि खाए सुनि रघुवीर नयन जल छाये निश्चरहीन करू महित भुज उठाई पन की सकल मुनिन् के आश्रम नहीं जाई जाई सुख दीन है मुनियगस्ति कर शिष्य सुजाना नाम सुती छन रति भगवा मन क्रम बचन राम पद सेवक सपने हु आन भरोस न देवक प्रभु आगमनु सुनी पावा करत मनोरथ आतुर धावा हे विधि दीन बंधु रघु से सठ पर करीही दाया सहित अनुज मोहि राम गुसाई मिली हही निज सेवक की नाई मोरे जिया भरोसे दृढ़ना ही भगति विरति न ज्ञान मन मही नही सत्संग जोग जप जागा नहीं ही चरण कमल अनुरागा एक निधान की सो तो प्रिय जा के गति न आन की होई होफल आज मम ममलोचन देखी बदन पंकज भव मोचन निर्भर प्रेम मगन मुनि ज्ञानी कही न जाई सो दशा भवानी दिशी अरु बिदिशी पंथ नहीं सूझा को मैं चले कहा नहीं बूझा कबहूक फिर पाछ पुनि जायी कबहूक नृत्य करी गुन गायी अबिरल प्रेम भगती मुनि पाई प्रभु देखें तरु ओट लुकाई अतिशय प्रीति देखी रघुबीरा प्रगटे हृदय हरण भव भीरा मग माझ अचल होई होलक शरीर पनस फल जैसा तब रघुनाथ निकट चलिया देखी दशा निज जन मन भाए मुनि राम बहु भांति जगावा जागन ध्यान जनित सुख पावा भूप रूप तब राम दुरावा हृदय चतुर भुज रूप देखावा मुनि कुलाई उठा तब कैसे विकलहीन मनी फनी बर जैसे आगे देखी राम तन श्यामा सीता अनुज सहित सुख धामा परेउ लकुट इव चरण निलागी प्रेम मगन मुनि बर बड़ भागी भुज विशाल गह लिए उठाई परम प्रीति राखे उनि ही मिलत अस सोह कृपाला कनक तरुही जनु भेंट तमाला राम बदनू विलोक मुनि ठाढ़ा मनहुचित्र माझलिखिक तब मुनि हृदय धीर धरी गही पद बारही बार निज आश्रम प्रभु आनी करी पूजा विविध प्रकार कह मुनि प्रभु सुनु विनती मोरी अस्तुति करौ कवन विधि तोरी महिमा अमित मोरी मति थोरी रवि सन मुख खोत अंजोरी श्याम ताम रस दाम शरीरम जटा मुकुट परिधन मुनि चीरम प शर्कितूणीरम नीरं। नौमी निरंतर श्री रघुवीरम मोह विपिनन दहन कृशानु संत सरोह का नानु निश्चर करीवरूथ मृगराज साोबाज अरुण नयन राजीव सुवेश सीता नयन चकोर निशेषं हर हृद मानस बा नौमी राम उर् बाहु विशा संशय सर्प ग्रसन उर्गा शमन सुकर्कश तर्क विषाद भंजन सुरयूथ रात सदा नो कृपाव निर्गुण सगुण विषम शानगिरा गोतीतमूपम अमलम खिलम नवद नौमी राम भंजन महिभारम भक्त कल्प पादप आरा तर्जन क्रोध लोभ मद काम अतिगर भव सागर सेदा दिन कर कुल के अतुलित भुज प्रताप बल धाम कलिमल विपुल विभंजन ना धर्म वर्म नर मद गुण ग्रा सतनो तो मम राम जदपि वीरज व्यापक अविनाशी सबके हृदय निरंतरवासी तदपि अनुज स्त्री सहित खरारी बस तु मनसी मम कानन चारी जे जान ते जानु स्वामी सगुन अगुन उर अंतर जामी जो ओसल पति राजीव नैना करऊ तो हृदय मम ऐना अस अभिमान जाई जनि भोरे मय सेवक रघुपति पति मोरे सुनि मुनि बचन राम मन भाए बहुरी रसी मुनि बर उर लाए परम प्रसन्न जानु मुनि मोहि जो बरमा गहु देव सु तो मुनि कह मैं बर कबहू न जाचा समुझि न परई झूठ का साचा तुम्हें नीक ला गै रघुराई सो मोहि देहु देहुदास सुखदाई अबिल भगति विरति विज्ञाना हो सकल गुन ज्ञान निधाना प्रभु जो दीन सो बरु बरुमय पावा अब सो देहु मोहिजो भावा अनुज जानक सहित प्रभु चाप बान धर राम मम हिय गगन इंदु इव बसहु सदा निह कामस्तु करी र निवासा हरसी चले कुंभज रिशिपा बहुत दिवस गुर दर्शन उपाये भये मोही ए आश्रम आए अब प्रभु संग जाऊं गुर पाही तुम कह नाथ निहोरा नाही देखी कृपा निधि मुनि चतुराई लिए संग बिहसे दो भाई पंथ कहत निज भगति अनुपा मुनि आश्रम पहुँचे सुर भूपा तुरत सुती छन गुर पही गय करी दंडवत कहत सयउ नाथ कोशलाधीश कुमारा आए मिलन जगत आधारा राम अनुज समेत वै निशिदिनु निश दिनु देव जपत हहुजेही सुनत अगस्ति तुरत उठि धाए हरिविलो कि लोचन जल छाये मुनिपद कमल पर द्व भाई ऋषियति प्रीति लिये उरलाई सादर कुशल पूछ मुनि ज्ञानी आसन पर बैठा रे आनी कुनि बहु प्रकार प्रभु पूजा मुहि सम भाग्यवंत नहीं दूजा जह लगी रहे अपर मुनि वृंदा हर से सब बिलो की सुख कंदा मुनि समूह मह बैठे सन मुख सब की ओर शरद इंदु तन चितवत मान हू निकर चकोर तबर रघुवीर कहा मुनि पाही तुम सन प्रभु दुराव कछु नाही तुम जानहु जही कारण आय ताते तातन समुझायऊ अब सो मंत्र दे प्रभु मोही जही प्रकार मारो मुनि द्रोही मुनि मुसुकाने सुनि प्रभु बानी पूछे हो नाथ मोहि का जानी तुम्हरे भजन प्रभाव अघारी जानू महिमा कछुक तुम्हारी ऊमरि तरु विशाल तो माया फल ब्रह्मांड अनेक निकाया जीव चराचर चर जंतु समाना भीतर बसही नान ही आना ते फल भक कठिन कराला तौ तो भय डरत सदा सो काला ते तुम सकल लोक पति साई पूछ हू मोहि मनुज की नाई यह वर मऊ कृपाणी के बसहु हृदय श्री अनुज समेता अविल भगति विरति सत्संग चरण सरो प्रीति अभंग जद्यपि य्रखंड अनता अवगम्य भज ही जेहि सव बखान जान फिरी फिरी सगुन ब्रह्म सतत दासन देहु बड़ाई ताते मोही पूछेहु रघुराई है प्रभु परम मनोहर ठाऊ पावन पंच बटी तेनाऊ दंडक बन पुनीत प्रभु करहू उग्र साप मुनि बरकर हरहू वास करहू तह रघु कुल राया जे सकल मुनि न पराया चले राम मुनियाय सुपाई तुर तही पंच बटी नियराई गिधराज से भेट भई बहु विधि प्रीति बढ़ाई गोदावरी निकट प्रभु रहे परन गृह छाई जब तेरामा सुखी भय मुनि त्रासा गिरीबन नदी ताल छवि दिन दिन प्रति अति हो ही सुहाए खग मृग वृंद आनंदित रह मधुप मधुर गुंजत छवि लहि सोवन बर सक अहिराजा जहा प्रगट रघुवीर विराजा भी एक बार प्रभु सुख आसीना लक्ष्मण बचन कहेलना सुर नर मुनि सचरा चरसाई मैं पूछऊ निज प्रभु की नाई मोहि समुझाई कहु सोई देवा सब तजी करो चरण रज सेवा कहू ज्ञान विराग अरुमाया कहू सोभगति करहू जही दाया ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहो समझाई जाते होई चरण रति शोक मोह भ्रम जाई हो ही मह सब कहूं बुझाई सुनहू तात मती मन चितलाई मै अरु मोर तोर तय माया जही बस की जीव निकाया गो गोचर जह लगी मन जाई सो सब माया जान हूँ भाई ते ही कर भेद सुनहू तुम सो विद्या पर अविद्या दो एक दुष्ट सय दुख रूपा जा बस जीव पराभव कूप एक रचयी जग गुन बस जागे प्रभु प्रेरित नहीं निज बल ताके ज्ञान मान जह एक कौना देख ब्रह्म समान सब मान तात सो परम विरागी त्रिन समी तीन गुण त्यागी माया ईशन आकू कहू जान कहिय सो जीव बंध प्रद सर्व पर माया प्रेरक शीव धर्म ते जोग ते ज्ञाना ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना जाते वेगी द्रव मैं भाई सो भगति भगत सुखदायी सो सुतंत्र अवलंबन आना तेहियाधीन ज्ञान वि ज्ञान भगति तात अनुपम सुख मूला मिलई जो संत अनुकुला भगति की साधन कहूं बखानी सुगम पंथ मोहि पावहि प्राणी प्रथम ही, ही प्रचरण अति प्रीति निज निज कर्म निरस श्रुतिरीति एह कर फल कु विषय विरागा तब मम धर्म उपज अनुरागागा सवनादिक नव भक्ति दृढ़ाही मम लीला अति मन माही संत चरण पंकज अति प्रेमा मन क्रम बचन भजन दृढ़नेमा गुरु पिता मातु बंधु पति देवा सब मोहि कह जानये दृढ़ सेवा मम गुन गावत पुलक शरीरा गद गद गिरा नयन बहनीरा काम आदि मद दम्भ न जाके त निरंतर बस ताके वचन कर्म मन मोरी गति भजनु करही निह काम तिनके हृदय कमल महू करऊ सदा विश्राम भगति योग सुनि अति सुख पावा लक्षिमन प्रभु चरण अनि सिरुनावा यही विधि गये कछुक दिन बीती कहत विराग ज्ञान गुण नीति सुपन खा राम कै बहिनी दुष्ट हृदय दारून जस अहिनी पंच सो गई एक बारा देखी बिकल भई जुगल कुमारा भ्राता पिता पुत्र उनोहर निरखत नारी कोई बिकल सक मन ही न रोकी जिमी रवि मनी द्रव रवि ही विलोकी रुचिर रूप धरी प्रभु पही जाई। बोली बचन बहुत मुसुकाई तुम पुरुष न मो समय विधि रचा विचारी मम अनुरूप पुरुष जग मही देख खोजी तिहु नाही ताते अब लगी रहू कुमारी मनुमाना कछु तुम निहारी सीत ही चितई कही प्रभु बाता अहि कुआर मोर लघु भ्राता गई लक्ष्मण रिपु भगिनी जानी प्रभु बिलो बोले मृदु बानी सुंदरी सुनुम उनकर दासा पराधीन नहीं तोर सुपासा प्रभु समर्थ कौशल पुरा जो कछु कर ही सब छा सेवक सुख चह मान भिखारी व्यसनी धन शुभ गति विभिचारी लोभि जस चह चार गुमानी नभ दुहि दूध चहत ए प्राणी पुनि फिरि राम निकट सो आई प्रभु लक्ष्मन पहि बहुरी पठाई लक्ष्मन कहा तो ही सो बरई ज्योतृण तोरी लाज परिहर तब खिशिया राम पहि गई रूप भयंकर प्रगटत भई सीत सभय देखी रघुराई कहा अनुजन शयन बुझाई लक्ष्मन अतिलाघव सो नाकान बिनु किन्हीं ता कर रावन कह मना चुनौती नाक कान बीनु भई बिकरारा जनु सौ सैल गे रुके धारा खरदूसन पही गई बिल पाता धिक धिघ तौ तो पौरुष बल भ्राता तेहि पूछा सब कहसी बुझाई जातु धान सुनिसेन बनाई धाये निशर निकर बरूथा जनु सपक्ष का जल जू था नाना वाहन नाना नाना युद्ध घर घोर अपारा सुपन आगे करी लीनी अशुभ रूप श्रुति नास असगुण अमित हो ही भयकारी गिन मृत्यु भी बस सब झारी तर जही गगन उड़ाही देखी कटकु भट अति हर साहि कोत धरहू तो भाई धरिमा रहू तिय पूरी नभ मंडल रहा राम बोलाई सन कहा ले जान की ही जाहु गिरि कंदर आवा निशर कटकु भयंकर रहु सजग सुनी प्रभु कैबानी चले सहित श्री सर धनु पानी देखी राम रिपु दल चली आवा बिहसी कठिन को दंड चढ़ावा को दंड कठिन चढ़ाई सिर जट झूठ बांधत सोह जो मरकत सयल पर लरत दामिनी कोटि सो जुग भूजग जो को कोदंड कठिन चढ़ाई सिर जट जूट बांधत सोह क्यों मरकत सयल पर लरत तामिनी कोटि सो जुग भुज ग्यों कटिकसिनी संग विशाल भुज चाप विशिख सुधारी कै चितवत मनहु मृग राज प्रभु गज राजि कै आई गए बगमेल धरहु धरहु धावत सुभट जथा विलोकी अकेल बाल रवि ही घेरत प्रभु बिलो की सरस न डारी थकित भई रजनी चर धारी सचिव बोली बोले खर दूसन यह को तो नृप बालक नर नाग असुर सुर नर मुनि जेते देखे जीते हते हम केते हम भरी जन्म सुनहु सब भाई देखी नहीं असी सुंदरताई ताई भगिनी की नही बदलायक नहीं पुरुष अनूपा देहु तुरत निज नारी दुराई जियत भवन जाहु दौ भाई मोर कहा तुम ताही सुनावहु ता बचन सुनि आतुर आवहु दूतन कहा राम सन सुनत राम बोले मुसुकाई हम छत्री मृग या बन करही तुमसे खल मृग खोजत फिर रिपु बलवंत देख नहीं डरही एक बार काल हुसन ल रही मनुज तनुज कुल घालक मुनि पालक खल सालक बालक न हो यी बल घर फिर जाहु समर विमुख मैं हतु रन चढ़ी करियुराई रिपु पर कृपा परम कदराई दूत जाय तुरत सब कहेऊ सुनिखर दूसन उर अति दहेऊ उहेऊ कहेऊ की धर उए विकट भट रजनीचरा चरा सर चाप तोमर शक्तिशूल कृपान परिघ पर उस धरा प्रभु की धनुष टकोर प्रथम कठोर घोर भयावहा भय बधिर व्याकुल जातु धान न ज्ञान तेह अवसर रहा सावधान होई धाये जानी सबल आराती लागे बरसन राम पर अस्त्र शस्त्र बहुभाति तिन्ह के आयुध तिल समी काटे रघुबीर तानी सरासन श्रवण लगी पुनिछाणे निज तीर तब चले बान कराल फुंकरत जनु बहु ब्याल को पे समर श्री राम चले विशिख काम अवलोक की तर तीर मुरी चले निशिचर वीर भय क्रुद्ध तीनऊ भाई जो भागीरन ते जाई ते बधब हम निज पानी फिरे मरन मन महुठानी आयुध अनेक प्रकार सन मुख ते कर ही प्रहार रिपु परम को पे जानी प्रभु धनुष सर संधानी छाणे विपुल नाराज लगे कटन बिकट पिसाच उर्सी भुज कर चरण जहाँ तह लगे मही परन चिक करत लागत बान धर परत कुधर समान भटकटत तन सत खंड उनि उठत करिपाखंड नभ उड़त बहुभुज मुंड बिनु मौली धावत रुंड खग कंक काक श्रृगाल कटकट ही कठिन कट कराले कट कटी चंबुक भूत प्रेत पिसाच खर पर संचही बेताल वीर कपाल ताल, ताल बजाई जोगिनी नंच रघुबीर बाण प्रचंड खंडही भटन के उर्भुज सीरा जह तह पर उठिल रही धर धरु धरु करही भय कर गिरा गही उड़त गीध पिसाच कर गही धावही संग्राम पुरवासी मनहु बहु बाल गुड़ी उड़ावही मारे पछारे उर्विदारे विपुल भट कहरत रत परे अवलोकी निज दल विकल भट तिशा दिखर दूसन फिरे सर शक्ति तोमर पर सुशूल दीपान ए कही बारही करिकोप श्री रघुवीर पर अगणित निशाचर डारही प्रभु निमिख महुरी पुसर निवारी पचारी डारे सायका दस दस विशिख उ माझे मारे सकल निशर नायका मही परत उठि भट भीरत मरतन करत माया अति घनी सुर डरत चौदह सहस प्रेत वीलोकी एक अवधनी सुर मुनि सभय प्रभु देखी माया नाथ अति कौतुक करो देखि परस पर राम करी संग्राम रिपु रिपुदल लरी मरो राम राम कही तनु तही पावी पद निर्बान करी उपाय रि कुमारे छन महु कृपा निधान हर्षित बर सही सुमन सुरबा जही गगन निशान स्तुति करी करी सब चले सोभित विविध भी विमान जब रघुनाथ समर ऋपुजीते सुर नर मुनि सबके भय बीते तब लक्ष्मन सीत प्रभु पद परत हर शि उलाये सीताची तव श्याम मृदुगाता परम प्रेम लोचन अघाता पंचबटी बसी श्री रघुनायक करत चरित सुर मुनि सुखदायक धुआं देखी खर दूसन केरा जाई सुपन खा राम प्रेरा बोली बचन क्रोध करी भारी देश कोस कै सुरति विसारी करश पान सोवसी दिनुराती सुधि नहीं तव सिर पर आराती राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा हरि समर्पे बिनु सतकर्मा विद्या बिनु विवेक उपजाए क्रम फल पढ़े किए अरूपाए संग ते जति कुमंत्र तेराजा मान ते ज्ञान पान ते लाजा प्रीति प्रणय बिनु मद ते गुनी नास बेगिनी तीयसूनी रिपुरुज पावक पाप प्रभु अहि गणीय न छोट करी अस कही विविध बिलाप करन सभा माझ परिव्याल बहु प्रकार कहरोई जी तो यत दस कंधर मोरी की असी गति होई सुनत सभासद उठे अकुलाई समझाई कही बाह उठाई कह लंकेश कहसी निज बाता कान तो निपाता अवध नि पति दस रथ के जाए पुरुष सिंह बन खेलन आए समुझी परी मोहि उनह करनी रहित करी हहीं धरनी जिन्ह कर भुज बल पाई दसानन अभय भय बिचरत कानन देखत बालक काल समाना परम धीर धनवी गुण नाना अतुलित बल प्रताप दो भ्राता खल बधरत सुर मुनि सुखदाता शोभा धाम राम असनामा तिन्ह के संग नारी एक श्यामा रूप राशि विधि नारी समारी रति सत कोटिता तासु तासु सु बलिहारी तो नगिनी कर अहि परिहासा खरदूसन सुनी लगे पुकारा छन सकल कटक उन्ह मारा खरदूसन तिशिरा कर घाता सुनि दस जरे सब गाता सुपन खही समुझाई करी बल बोलिससी भवन अति सोच बस नींद परि नही राति सुर नर असुर नाग खगमा मोरे अनुचर कह कौ नाही खर दूषण मोहि सम बलवंता कुमार भगवंता सुर रंजन भंजन मही भारा जौ भगवंत लीन अवतारा तो में जाई बैरुहठी करू प्रभु सर प्राण तेजे भवतरऊ कोई ही न तामस देहा मन क्रम बचन मंत्र दृढ़ एहा नर रूप भूप सुतको हरिह नारी जी ती रन चला अकेल जान चढ़ी तवा बस मारी च सिंधु तट जहवा यहाँ राम जसी जुगुति बनाई सुनाहु उमासो तथा सुहाई लक्ष्मण गए बन जब लेन मूल फल जनक सुतासन बोले बिहसी कृपा सुख वृंद सुनाहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला मैं कछु कर भी ललित तुम पावक महु करहु निवासा जाओ लगी करौ निसाचर नासा सा राम सब कहा बखानी प्रभु प्रभुपद धरि अनज प्रतिबिंब राखिता सीता तय सही सील रूप सुबिनीता लक्ष्मन हो यह मरमु न जाना जो कछु चरित रचा भगवाना दस मुख गयारीचा नाई माथ स्वारथ रत नीचा नवनी नीच कय अति दुखदाई जिम्यंकुश धनु उरग बिलाई भयदायक खल कै प्रियबानी वानी जिम्यकाल के कुसुम भवानी करी पूजा मारीच तब सादर पूछी बात कवन हे मन व्यग्र अति अक्सर आय हूतात दस मुख सकल कथाते ही आगे कही सहित अभिमान अभागे हो हू कपट मृग तुम छल कारी जेहि विधि हरि आनौनप नारी तेहि पुनिक सुनहु दस ते नर रूप चराचर ईसा तासों तात बयरु नहीं कीजे मारे जी आए मुनि मखराखन गय कुमारा बिनु फरसर रघुपति मोहिमारा सत जो जन आयउ छन माही तिन्सन बय रुकीय भल नाही भई मम कीट भृंग कीनाई नई जह तह मैं देखऊ दो भाई जौ नरता तदपि अति सूरा तिन्ही विरोधी न आई ही पूरा ताड़ का जेताड़का सुबाहुहती खंड उदंड खर दूसनऊ मनुज की अस बरी बंड जाहु भवन कुल कुशल विचारी सुनत जरादीन हिस बहुगारी गुरु जिमि मूढ़ कर असीमम बोधा कहु जग मोहि समान को जोधा तब मारी चिद अनुमाना नवहि वही विरोध है नही कल्याणा शस्त्री मरमी प्रभु सठ धनी वैद बंदी कवि भानस उभय भांति देखा निज मरना तब ता किसी रघु नायक सरना उतर उदेत मोहि बधभ अभागे कस न मरो रघुपति सर लागे अस जिय जानी दसानन संगा चलाराम पद प्रेम अभंगा मन अति हरस जनावन तेह आजु देखी हऊ हाँ परम शने निज परम प्रीतम देखी लोचन सुफल करी सुख पाई हऊ हाँ। श्री सहित अनुज समेत केत पद मन लाई ह निर्वाणायक क्रोध जाकर भगति अब सही बस करी निज पानी सर संधानी सो सोमोहि बधि सुख सागर हरी मम पाछे धर धावत धरे सरासन वान फिरी फिरी प्रभु ही बिलोक हऊ हाँ। धन्य मोसम आन तेह बन निकट दसानन गऊ तब मारी मारीच कपट मृग भयऊ अति विचित्र कछु बरनि न जाई कनक देह मनी रचित बनाई सीता परम रुचिर मृग देखा अंग अंग सुमनोहर देखा सुनहु देव रघुबीर कृपाला यही मृग कर अति सुंदर छाला सत्यसंध संध प्रभु बधि करिए आनहु चर्म कहति वै दे तब रघुपति जानत सब कारण उठे हर शिशुर काजु संवार मृग कटी कटि परिकर बाधा करतल चाप रुचिर सर साधा प्रभु लखीमन ही कहा समझाई फिरत निशर बहुभाई सीता केरी करे विवेक बल समय बिचारी प्रभु ही विलोकी चला मृग भाजी धाये राम सरासन साजी निगम नेति शिव ध्यान न पावा माया मृग पाछे सोधावा कबहू निकट पुनी दूरी पराई आई कब कबहूक प्रगट कबहू छपायी प्रगटत दूरत करत छूरी एही विधि प्रभु ही गय दूरी तब तक राम कठिन सरमारा धरनी परेउ करी घोर पुकारा लक्षिमन कर प्रथ महिलाय नामा पाछे सुमिर ऋषि मन महु रामा प्राण तजत प्रकटसी निज देहा सुमरसी समेत सने अंतर प्रेमता सुपहीचाना मुनि दुर्लभ गति दीनि सुजाना विपुल सुमन सुर गावहि प्रभु गुन गाथ निज पद दीन असुर कहूँ दीन बंधु रघुनाथ हल तुरत फिरे रघुबीरा सोह चाप कर कटितू नीरा आरत गिरा सुनी जब सीता कह लक्ष्मन सन परम सभीता जाहु बेगी संकट अति भ्राता लक्ष्मन बिहसी कहा सुनु माता भ्रिकुटी बिलास सृष्टि लय होई सपने हु संकट परई सोई परम वचन जब सीता बोला हरि प्रेरित लक्ष्मन मन डोला बन दिशी देव सौंपी काहू चले जहां रामन शशिराहू सुन बीच दस कंधर देखा आवा निकट जती के देखा जाके डर सुर असुर असुरशि नींद दिन अन्न न खाही सोदस शीस स्वान की नही इत उत चित भरिहायी इमि कुपंथ पग देत खगेसा रहन तेज तन बुधि बल लेसा नाना विधि करी कथा सुहाई राजनीति भय प्रीति देखाई कह सीता सुनु जती गोसाई बोले हु बचन दुष्ट कीनाई नई तब रावण रूप देखावा भय सभय जब नाम सुनावा कहसीताधरी धीर जुगाढ़ा आई गय प्रभु रहु खल ठाढ़ा जिमि हरि बधू ही छुद्र सस चाह भैसी काल बस निशि चरनाहा सुनत बचन दस सीस रिता मन महु चरण बंदी सुखमाना क्रोधवंत तब रावन लीन सी रख बैठाई चला गगन पथ आतुर भयरथ हाकिन जाई हा जग एक वीर रघूराया कहिया अपराध विसारे होदा आरती हरण शरण सुखदायक हर घुकुल सरोज दिन नायक हालछि मन तुम्हार नहीं दो सोफल उपायऊ की ऊ रो सा विविध विलाप करती वै दे भूरी कृपा प्रभु दूरी सने ही विपति मोरी को प्रभु ही सुनावा पुरोड चह रावा सीता कै विलाप सुनी भारी भयचरा चर जीव दुखारी गीध राज सुनि आरत बानी रघुकुल तिलक नारी पहिचानी अधमनी साचर लीन है जाई जिमी मले बस कपिला गायी सीते पुत्री कर असी जनि त्रासा करि हऊँ जा धान करना सा धावा क्रोधवंत खग कैसे छूट पवि पर्वत कहू जैसे रेरे रे दुष्ट किन होई निर्भय चल सिन जान ही मोही आवत देखी कृतांत समाना फिर दस कंधर कर अनुमाना की मै नाक की खग पति मम बल जान सहित पति सोई जाना जरठ जटायु एहा मम कर तीरथ छाणी ही देहा सुनत गीध क्रोधा तुर धावा कह सुनु रावण मोर सिखावा तजिजा नकि कुशल गृह जाहू नाही तोइ बहुबाहू राम रोष पावक अति घोरा होइ सकल सलभ कुल तोरा उतरु न देत दसानन जोधा तब गीध धावा करि क्रोधा धरिकच बीरथ किन् मही गीरा सीत ही राखी गीध पुनि फीरा चोचन मारी बिदारे दंड एक भय ही तब सक्रोध निशी चर खिना परम कराल कृपाना काटे सी पंख पर आख धरनी सुमिर राम कई अद्भुत करनी सीत ही जान चढ़ाई बहोरी चला उताइल त्रासन थोरी करति बिलाप जाती न भसीता व्याध विवस जनु मृगी सभीता गिरी पर बैठे कपिनहारी कही हरी नाम दीन पट डारी ए विधि सी तही सोलय गय बन अशोक मह राखत भयऊ हारी परा बहुविधि भय अरू प्रीति देखाई तब अशोक पादप तर राखीसी जतन कराई जिह विधि कपट कुरंग संग धाई चले श्री राम सो छवि सीता राखी उरे रटती रहती हरी नाम रघुपति अनुज आवत देखी बाहिज चिंता चीनिखी जनक सुता परि हरि अकेली आयहु तात बचन मम पेली निश्चर निकर फिर बन मही मम मन सीता आश्रम नाही गिपद कमल अनुज कर जोरी कहेऊनाथ कछु मोहि नखोरी अनुज समेत गए प्रभु तहवा गोदावरी तट आश्रम जहवा आश्रम देखी जान की हीना भय बिकल जस प्राकृत दीना हागुन खानी जाने की सीता रूप सील व्रत नेम पुनीता लक्ष्मण समझाए बहु भांति उछत चले लता तरु पाती हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृगनैनी खंजन सुख कपोत मृग मीना मधुप निकर को किला प्रवीणा कमल सरद शशि अही भामिनी वरुण पास मनोज धनुहंसा गज के हरि निज सुनत प्रशंसा श्रीफल कनक कदली हर्षाही नेकुन शक स कुछ मनमाही सुनु जानकी तो ही बिनु आजू हर्षे सकल पाई जनु राजू किमि सही जात अनख तो ही पाही प्रिया वेगी प्रगटि कस नाही विधि खोजत बिलपत स्वामी मनहू महाबिर कामी पूरण काम राम सुख मनुज चरित कर अज अविनाशी आगे परा गीध देखा सुमिरत राम चरण जिन्ह कर सरोज सिर पर सेऊ कृपा सिंधु रघुवीर निरखि राम छवि धाम मुख विगत भई सब पीर तब कह गीध बचन धरी धीरा सुनहु राम भंजन भीरा नाथ दसानन यह गति की ते खल जनक सुता हरी लीन लय दक्षिण दिशि गयसाई बिलपति अति पुररी पीनाई दरअसला की प्रभु राख्य प्राणा चलन चहत अब कृपा निधाना राम कहा तनु तनुराख हुता मुख मुसुकाई कही तही बाता जा कर नाम मरत मुख आवा अध मऊ मुकुत हो श्रुति गावा सोममलोचन लोचन गोचर आ गे राखों दे है नाथ के खांगे जल भरि नयन कही रघुराई तात कर्म निज ते गी पाई परहित बस जिन्ह के मन माही तिन्ह कहूँ जग दुर्लभ कछुनाही तनु तजी तात जाहू मम धामा देऊ काह तुम्ह पून कामा सीता हरन तात जनी कहू पिता सन जाई जौमै राम तुल सहित कही ही दसानन आई गीध देह तजि हरि हरि रूपा भूषण बहु पट पीत अनूपा श्याम गात विशाल भुजचारी अस्तुति करत नयन भरिवारी जय राम अनूप निरगुण सगुन गुण प्रेरक सही दससीस बाहु प्रचंड खंडन चंड सर मंडन मही पाथोद गात सरोज मुखराजीव आयत लोचनमितत नौमी राम कृपालू विशाल भव मोचनम बलमेयनाजम व्यक्त में गोचर गोविंद गो गोपर द्वंदर विज्ञान घन धरनीधर जे राम मंत्र जपंतन मनरंजनमत नौमी राम अकाम प्रियम खल दल गंजनम जेहिश्रुति निरंजन ब्रह्म व्यापक वीरज अज कहि गावहि करी ध्यान ज्ञान विराग जोग अनेक मुनि जेहि पावहि सो प्रगट करुणाकंद शोभा वृंद अग जग मोह मम हृदय पंकज भृंग अंग अनंग बहु छवि सोहई जो अगम सुगम सुभाव असम सम शीतल सदा जम जोगी जतन करी करत मन गो बस सदा सो राम रमानी वास संतत दास बस त्रिभुवन धनी मम उरे बसाऊ सो समन जासु कीरति पावनी अबिरल भगती मा गीवर गीध गय हरिधाम तेह की क्रिया जथोचित निजे कर की राम को चित अति दीन दयाला कारण विनु रघुनाथ कृपाला गीध अधम खग आमिष भोगी गति ही जो जाचत जोगी सुनह उमा ते लोग अभागी हरि तजी हो विषय अनुरागी पुनसी तही खोजत दौ भाई चले बिलोकत बन बहुताई संकुल लता टप घन कानन बहुखग खग मृग तह गज पंचानन आवत पंथ कबंध निपाता तेह सब कही साप कैब बाता दुर्वासा मोहित ही सापा प्रभुपद पेखी मिता सो पापा सुनुगंधर्व कहू मैं तो ही मोहि न सुहाई तो ब्रह्म कुल द्रोही मन क्रम बचन कपट तजी जो कर भूसुर सेव मोहि समेत बीरंची शिव बसता के सब देव सापत ताड़त परुष कहंता विप्र पूज्य असाव संता पूज्य विप्रसी गुण हीना न गुन ज्ञान प्रवीणा कही निज धर्म ताही समुझावा निज पद प्रीति देखि मन भावा रघुपति चरण कमल सिरुनाई गय गगन अपनी गति पाई ही देई गति राम उदारा सबरी के आश्रम पगुधारा सबरी देखी राम गृह आए मुनि के बचन समुझि जिय भाये सरसी जलो चन बाहु बाु विशला जटामुकुट सिर उबन माला श्याम गौर सुंदर दो भाई सबरी परी चरण लपटाई प्रेम मगन मुख बचन न आवार पुनि पुनि पद सरोज सिर न सादर जल लय चरण पखारे पुनि सुंदर आसन बैठारे कंदमूल फल सुरस अति दिए राम कहुआनी प्रेम सहित प्रभु खाए पारंबार बखानी पानी जोरी आगे भई ठाढ़ी प्रभु ही बिलो की प्रीति अति बाढ़ी केतुति करो तुम्हारी अधम जाति मैं जड़मति भारी अधमते अधम अधम अति नारी तिन्ह मह मैं मति मंद अघारी कह रघुपति सुनु भामिनी बाता मानव एक भगति कर नाता जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई धन बल परिजन गुण चतुराई भगति हीन नर तो कैसा बिनु जल बारिद देखिय जैसा नव धा भगति कहूं तो ही पाही सावधान सुनु धरु मन माही प्रथम भगति संतन कर संगा दूसरी मम, कथा प्रसंगा गुरपद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान चौथी भगति मम गुन गण करपट तजिगान मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास पंचम भजन सुवेद प्रकाशा छठ दम शील विरति बहु कर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा सातों सम मोहिमय जग देखा मोते संत अधिक करी लेखा आठों जथा लाभ संतोषा सपन हु नहीं देखई पर दोसा नवम सरल सब सन छलहीना मम भरोस ही हर्ष नदीना नौमहूकऊ जिन्ह के होई नारी पुरुष सचर आचर कोई सोयति स्रिय भामिनी मोरे सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे जोगी वृंद दुर्लभगति जोई तो कहूँ आजु सुलभ भई सोई मम दर्शन फल परम अनुपा जीव पाव सहज सरूपा जनक सुता कई सुधी भामिनी जानहि ही कहु करि बर गामिनी पंपा सरहि जाहु रघुराई तह हो सुग्रीव मिताई सो सब कही देव रघुबीरा जानतहूँ पूछहू मति धीरा बार बार प्रभु पद सिरुनाई प्रेम सहित सब कथा सुनाई कही कथा सकल विलोकी हरि मुख हृदय पद पंकज धरे तजि जोग पावक देह हरि पद लीन भय जह नहीं फिरे नर विविध कर्म अधर्म बहुमत सोक प्रद सब त्यागू विश्वास करि कह दास तुलसी राम पद अनुराग हु जातिन अघ जन्म मही मुक्त ही असीनारी महामंद मन सुख चहसी ऐसे प्रभु ही विसारी चले राम त्यागा सो अतुलित बल नर के हरिद विरही इव प्रभु करत विषादा कहत कथा अनेक संबादा लक्ष्मण देखु भी पिन कई शोभा देखत कही कर मन नहीं छोभा नारी सहित सब खग मृग वृंदा मानहू मोरी करत नहीं हम ही देखी मृग निकर पराही आ मृगी कह तुम कह भय नही तुम आनंद करहु मृग जाए कंचन मृग खोजन ए आए संगलाई करिनी करी लेही मानहु मोहि सिखावनु दे शास्त्र सुचिंत पुनि पुनि देखिय भूप सुसेवित बस नही लेखिया राखिय नारी जदपि उरमा जुबती शास्त्र नृपति बस नाही देखुतात बसंत सुहावा प्रियाहीन मोहि भय उपजावा विरहविकल बलहीन मोहि जानसी निपट अकेल सहित बिपिन मधुकर खग मदन की बगमेल देखि गयित सुदूत सुनिबात डेरा किन्हऊ मन हु तब कटकू हटकी मन जात बिटप विशाल लता अरुझानी विविध वितान दिए जनुतानी कदली ताल बर धुजा पताका देखी न मोह मन जाका विविध भांति फूले तरुणाना जनु बानत बने बहुबाना कहू कहू सुंदर बिटप जनुभट जनु भट बिलग बिलग हो पिक मानू गजमाते भेख महोख ऊट बिसराते मोर चकोर कीर बर्बाजी पारावत मराल सब ताजी तीतिर लावक पद चर जूथा बर निन जायी मनोज बरू था रथगिरि सिला भी झरना चातक बंदी गुन बरना मधुकर मुखर भेरि सहनाई त्रिविध बयारी बसी आई चतुरंगिनी तेन संगली विचरत सब ही चुनौती दीन्हे लछिमन देखत काम अनी का रह धीर तिन्ह कय जगलिका के एक परम बल नारी तहिते उबर सुभट सोई भारी तात तीन यति प्रबल खल काम क्रोध अरुलोभ मुनि विज्ञान धाम मन करि निमिख महुक्षोभ लोभ के इच्छा दंभ बल काम के केवल नारी क्रोध के परुष बचन बल मुनि मुनिबर कहि विचारी गुनातीत सचराचर स्वामी राम उमा सब अंतर जामी कामिन् के दीनता दिखाई धीरन के मन विरति दृढ़ायी क्रोध मनोज लोभ मदमाया छूट ही सकल राम की दाया सो नर इंद्र जाल नहीं भूला जा पर हो यी सो नक अनुकुला उमा कहूँ मैं अनुभव अपना सतहरि भजनु जगत सब सपना कुनि प्रभु गये सरोवर तीरा पंपा नाम सुभग गम्भीरा संत हृदय जस निर्मल बारी बांधे घाट मनोहर चारी जह तह पी अविध मृग नीरा जन उदार गृह जाचक भीरा पुरैनी सघन ओत जल बेगिन पाय मर्म माया छन्न न देखिये जैसे निर्गुण ब्रह्म सुखी मीन सब एक रस अति अगाध जल धर्म जमशील के दिन सुख संयुत जाही विकसेशर सिज नाना रंगा मधुर मुखर गुंजत बहुबृंगा बोलत जल कुट कल हंसा प्रभु बिलोक जनु करत प्रशंसा चक्रबाक बक खग समुदाई देखत बनई बरनी नहीं जाई सुंदर खग गन गिरा सुहाई जात पथिक जनु लेत बोलाई ताल समीप मुनिन्ह गृह छाये चहु दिशी कानन बिटप सुहाये चंपक बकुल कदम्ब तमाला पाटल पनस परास रसाला नव पल्लव कुसुमित तरुनाना चंचरीक पटली कर गाना शीतल मंद सुगंध सुभाऊ संतत बहि मनोहर बाऊ कुहू कु कोकिल धुनिक सुनि रव सरस ध्यान मुनिटर ही फल नमी बिटप सब रहे भूमि नियराई पर उपकारी पुरुष जिमी नव ही सुसमपति पाई देखी राम अतिरुचिर तलावा मज्जनुकी परम सुख पावा देखी सुंदर तरूबर छाया बैठे अनुज सहित रघुराया कह पुनि सकल देव मुनियाए अस्तुति करी निज धाम सिधाए बैठे परम प्रसन्न कृपाला कहत अनुज सन कथार साहवंत भगवंत ही देखी नारद मन भा सोच विखी मोर साप करी अंगीकारा सहत राम नाना दुख भारा ऐसे प्रभु ही बिलो कऊ जाई कुनी न बनी ही अस अवसरु आई यह विचारी नारद करबीना गए जहा प्रभु सुख आसीना गावत राम चरित प्रेम सहित बहु बहुभा बखानी करत दंडवत लिए उठाई राखे बहुत बार उरलायी स्वागत पूछ निकट बैठारे लक्ष्मण सादर चरण पखारे नाना विधि विनती करी प्रभु प्रसन्न जिय जानी नारद बोले बचन तब जोरी सरोह पानी सुनहु उदार सहज रघुनायक सुंदर अगम सुगम बरदायक देहु एक बर मा स्वामी यद्यपि जानत अंतर जामी जानहु मुनि तुम्ह मोर सुभाऊ जन सन कबहू की करऊ दुराऊ कवन बसुअ प्रिय मोहिलागी मुनि न नहु तुम तागी जन कहु कछु अदेय नहीं मोरे अस विश्वास तहु जनि भोरे तब नारद बोले हर अस वर्मा गऊ करऊ ढिठाई जद्यपि प्रभु के नाम अनेका श्रुति कह अधिक एक ते एक राम सकल नामन ते अधिका हो नाथ अघ खगन बधिका राका रजनी भगति तव राम नाम सोई सोम अपर नाम उड गन बिमल बसहू भगत उर्व्योम एवं मुनी सन कहेऊ कृपा सिंधु रघुनाथ तब नारद मन हर्ष अति प्रभुपद नऊनाथ अति प्रसन्न रघुनाथ ही जानी पुनि नारद बोले मृदु बानी राम जब ही प्रेरेऊ निज माया मोहेहु मोहि सुनहु रघुराया तब विवाह मैं चाहू कीन्हा प्रभु के ही कारण करय नदी सुन मोनी तो ही कहूं सहरोसा भजही जे मोहित मोहितज सकल भरोसा करऊ सदार तिन्ह क रखबारी जिमी बालक राखई महतारी गहसी सुबच्छ अनल अही अन तहराखई जननी अर्गा ही सुत माता प्रीति करई नहीं पाछिली बाता मोरे प्रौढ़ तनय सम ज्ञानी बालक सुत सम दास अमानी जन ही मोर बल निज बलताही दुह कह काम क्रोध रिपुआ यह विचारी पंडित मोही भजही पाये हूँ ज्ञान भगति नही तजही काम क्रोध लोभा मद प्रबल मोह कै धारी तीन मह अति दारुन दुखद माया रूपी नारी सुन मुनि कह पुराण श्रुति संता मोह विपिन कहू नारी बसंता जप तप नेम जलाश्रय झारी हो ग्रीषम शोखई सब नारी काम क्रोध मद मत्सर भेका इन हरस प्रद बर खाएका दुर्वासना सुमुद समुदायी तिन्ह सरद सदा सुखदायी धर्म सकल सरसी शिह वृंदा कोई हिम्मत तिन्ही दई सुख मंदा पुनि ममता जवास बहुताई पलुहई नारी शिशिरऋतु पाई पाप उलूक निकर सुख नारी निबिड़ रजनी अंधियारी बुधि बल शील सत्य सब मीना बनसी समत्रिय कहि प्रवीणा अवगुण मूले सूल प्रद प्रमदा सब दुख खानी ताते कि निवारण मुनिमय यह जिय जानी सुनि रघुपति के बचन सुहाए मुनि तन पुलक नयन भरियाए कहु कवन प्रभु कै असी सेवक परममता ममता अरूप्रीति जैन भज अस प्रभु भ्रम त्यागी ज्ञान रंक नर मंद अभागी सादर बोले मुनि नारद सुनहु राम विज्ञान विदारद संतन के लक्षण रघुवीरा कहु नाथ भव भंजन भीरा सुन मुनि संतन के गुण कहऊ जिन्हते मैं उन्हें के बस रहू खट विकार जित अनघ अकामा अचल अचिंचन शुचित सुख धामा अमित बोध अनिहमित भोगी सत्य सार कवि को विद जोगी सावधान मानद मदहीना धीर धर्म गति परम प्रवीणा गुनादार संसार दुख रहित विगत संदेह तजिम चरण सरोज प्रिय तिन्ह कहूँ देह नगे है निज गुन श्रवण सुनत सकुचाही पर गुण सुनत अधिक अर्साही समीतल नही त्यागि नीति सरल सुभाव सब ही सन प्रीति जप तप व्रत दम संयम नेमा गुरु गोविंद विप्रपद प्रेमा श्रद्धा क्षमा मयत्री त्रीदाया मुदिता मम पद प्रीति यमाया रति विवेक विनय विज्ञाना बोध जथारथ वेद पुराना दम्भ मान मद न काऊ भूलिन देहि कुमार पाऊ गावि सुनि सदाम लीला हेतुरहित रत सीला मुनि सुनु साधुन के गुन जेते कही न सक सारद श्रुति तेते कह सकन सारद शेष नारद सुनत पद पंकज गहि अस दीन बंधु कृपाल अपने भगत गुन निज मुख कहे सिरुनाई बार ही बार चरन नहीं ब्रह्मपुर नारद गये ते धन्य तुलसीदास आस बिहाई जे हरि रंग रहे रावनारिजसुपन गावि सुनि जे लोग राम भगति दृढ़ पावि बिनु विराग जप जोग दीप सिखा जुबति तन मन जनि होशि पतंग भज राम तजी काम मद कर सदा सत संग ओम श्री सद्गुदेव भगवान की जय